तो कहीं भी कोई बुलावा देता हूँ कि चल भैया तो काल बो केरी पीठा मार्केट में मैं मेरा सत्संग था शाम के समय स्टेज बिस्टेज बनाया वही हजार दो हजार आदमी ये चाय का गलास भर के ले आया चाय किसकी अपनी ला रही थी दिन दहाड़े मक... दुकान बंद करवा दे सोडा लेमन की बोतलें फेंकवा के हड़ताल करा दे ये गुरल मेरे को पता नहीं तो मैं सत्संग अरे ओम करके सत्संग शुरू कराएं आँख खोली तो खड़ा हो गया मेरे सामने बोरन बीटा डाला है चाय पी लो फिर सत्संग <laughs> मैं चाय नहीं पीता तो इसकी आँख कैसी है तिरछी जरा ऐसा गुस्से वाली आँख दिखाई मेरे को मिले पी लो सत्संग करना पड़ेगा तुम्हारे लिए खास बनाया है पी लो अब मेरे को पता नहीं ये है, है तो आँख जरा ककरी करके मेरे को मिला पी लो मेरा बैठ जा बैठ जाओ तो उसकी आँख और तिरछी हुई ऐसा तो करने वाला कोई मिला नहीं बैठ तो गया लेकिन यूं ही देखे मेरे को <laughs> तो सिंधी में कहावत है अख ककरी मतलब आँख बदला लेने वाली होती ना क्या अख ककरी तो करें ककरी फिर तो उस दिन से तो ऐसा हो गया पीछे पीछे घूमता है और खड़ा हो जाए इस बात को भी गुरल को खड़ा कर दो भी पंचासी साल का है ए आखे ककरी है ना होना दे साहब देखो भगत बन गया अरे ओम वो दिन थे मार्केट बंद गुरल दादा की आज्ञा धड़ा धड़ दाड़। छोरे थे कई मार्केट बंद करा देते कालूपुर में हड़ताल मेरे को बोले बोर्न भी टाँटा ला मेरे पी लो फिर सत्संग करना सिंधी में बैठ ही बैठ है उस समय तो बैठ गया लेकिन इसको लगा कि एक फिर बैठा तो ऐसा बैठा कि अभी भी बैठा ही है <laughs> ये होती ओमकार की साधना से अनुशासनीय शक्ति दुष्ट दंडनीय शक्ति अभी दुष्ट तो नहीं है बेचारा भक्त है ये हम बात है खाई बत कुछ आत्मदेव को अर्पण करिए जो कुछ सोचे उस आत्मदेव से मिलकर सोचिए ऐसे करके अपने आत्म स्वभाव को जगाओ दिव्य जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करे तो दिव्य तो आत्मा ही है ना आत्मा से बढ़कर कौन दिव्य ब्रह्मा जी को भी महान बनाने वाला तो आत्मा ही है विष्णु जी को शिव जी को वही आत्मदेव ही तो सबको महान बनाते जो कुछ खाइए आत्मदेव को अर्पण करिए जो कुछ बोलिए आत्मदेव को स्मरण करके बोलिए जो कुछ व्यवहार करिए आत्मदेव की संतुष्टि प्रसन्नता के लिए अभी देखो ये बांटी ने गोलियाँ आपको भी आनंद आया संतोष तो ये संतुष्टि आत्मदेव की संतुष्टि और क्या है जड़ को क्या संतोष होता है हमको बटवाने का आनंद बांटने वाले सेवकों को भी आनंद लेने वालों को भी आनंद अच्छा नहीं लगा ए, ये है आत्मदेव की पूजा है हरिओम ये भी पूजा हो गई हम्म ये भी साधना हो गई जो प्रसाद बटा खाया हरिओम हरिओम अपने अपने लिए तो फिर बंधन हो गया आत्मदेव के अपनी योग्यता बहुतों के उपयोग बहुत अंत में जो बैठा है भगवान ने कहा भोक्तारम्भ यज्ञ तपसाम यज्ञ का जो यज्ञ ऐसा नहीं कि जो आहूति करते हैं भूखे को रोटी देते हैं बच्चे को जन्म देती है माँ कष्ट सह के वो भी एक यज्ञ है वृक्ष भी यज्ञ कर रहे हैं भूंड सुअर भी यज्ञ कर रहे हैं गंदगी खाते हैं सांप भी यज्ञ कर रहे हैं चीन में चला के सांप जहरी हैं खा काटते चलो सांपों को मारो सांपों को मार मार के सांपों की कमी हो गई जख मारे चीन ने कि सांप भी धरती में जो जहरी तत्व है वो पी लेते हैं जहरी कीटाणु खाते इसीलिए उनके शरीर में जहर है फिर सांपों की कमी हो गई अब सांप आयात करो सांप बढ़ा सांप यज्ञ कर रहे बोलो मधुमक्खियां भी यज्ञ कर रही है उसमें के बूंदे ले जाती शहद बनाती सारी सृष्टि यज्ञ से ही चल रही है सूर्यदेव भी यज्ञ कर रहे हैं कार्बन ऑक्साइड गैस खाते हैं पचास लाख टन एक मिनट में के एक सेकंड बदले में सार जल बरसातें सृष्टि का नियमन सबको टेम्परेचर देते हैं खाते तो गंदा है और रहते दिव्य किरण है सूर्य भी यज्ञ कर रहे हैं चंद्रमा भी यज्ञ कर रहे हैं हर जीव अनजाने में भी सृष्टि करता कि मेरे से यज्ञ ही कर रहा है लेकिन जब अपना आ जाता है तो यज्ञ का फल चला जाता है ईश्वर के नाते हो रहा तो मौज है हरी हरी अभी ये माता तो मेरी प्रशंसा हो मेरे को बदले में पैसे मिले तो तुच्छ हो गया हो है चीज इनका फायदा रहे माट दो तो यज्ञ हो गया ईश्वर के नाते करो वासुदेव सर्वमिति यज्ञार्थ कर्म कौनते हम न त्यजित बाहर से दोष युक्त देखें फिर भी यज्ञार्थ है बहुजन हिताय है तो करो हाँ जी इसके जानने वाले में अहम प्रत्यय करना ही बड़ी पूजा है हिराम, इस आत्मदेव से भिन्न जो सूर्य चंद्रमा आदि की भेद पूजा है वह तुच्छ है देखो सूर्य की चंद्र की फलाने देवता की पूजा करो लेकिन आत्म भाव से करो तो ठीक है नहीं तो तुच्छ पूजा हो जाती है जैसे सम्राट को सेठ करके पूजना अपमान है लेकिन सेठ को सम्राट की नहीं। गुरु को गुरु कहा था क्या बहादुरी करनी गुरु तो ब्रह्म रूप है भगवान रूप है ऐसे मनुष्य को मनुष्य कहा तो क्या तो नारायण स्वरूप है आध्यात्मिक करण करना पूजा है भौतिक विचारों का भौतिक वस्तुओं का भौतिक स्थानों का आध्यात्मिक करण ये यज्ञ है लकड़ी भी भौतिक है तिल भी भौतिक है अग्नि भी भौतिक आदि भौतिक है लेकिन इंद्राय स्वाहा न वरुणाय स्वाहा न तो आध्यात्मिक करण हो गया hmm. अपनी चेष्टा का फल अपने तरफ ले आते हैं तो भौतिक आध्यात्मिक भी भौतिक बन जाता है और ईश्वर अर्पण करते हैं तो भौतिक भी आध्यात्मिक हो जाता है अब हम सोच रहे हैं एकांत में जाएं लेकिन देखते हैं कितने लोगों को सत्संग मिल रहा है कल गाड़ी का सामान भी बेंकता बोले फ्रिज का सामान क्योंगा फ्रिज का बांटो जान छुड़ाओ वो भी कर दिया फ्रिज खाली था जाने की तैयारी थी लेकिन देर देर हो गए होंगे चलो दूर से आए सत्संग करो ऐसे ही परज हित जिनके मन माही तिन को जग दुर्लभ का छुना तो हे राम जी जो भी कुछ करो आत्मदेव की उपासना करो आत्मदेव से रहित होकर जो यज्ञ तप देवी देवता तीर्थ छोटी उपासना है ईश्वर के अस्तित्व को मान लिया तो हो गया कर्म योग ईश्वर को अपना मान लिया तो हो गया भक्ति योग ईश्वर सर्वरूप है और अपना आपा है तो हो गया ज्ञान योग उसी के अनुसार चिंतन कर्म हो जाए तो आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई पहला पहला पहला आम लूं, पहला तेम गुरुजी ना करता मन गुलाम के गुलाम हम्म चलो जब तुम आत्म पूजा में स्थित होगे तब और पूजा तुमको की तरह सुखे हाँ, तो जब आत्म पूजा में स्थित हो तो और पूजा की नहीं लगेगी आत्म धन में जगोगे तो और धन सुखे तरण की नहीं आत्म सुख में लगोगे तो और सुख सब फीके आत्मा देव कैसी महिमा है दान भी आत्मदेव को ही करना है सुबोध तो से करने योग्य है वैराग्य धैर्य और संतोष आत्मा आत्मादेव की पूजा बोध से ज्ञान से प्राप्त होती है संतों का संग सत शास्त्रों का विचार उसकी तरफ की जिज्ञासा तो तीन बातें होती है एक तो होती है आवश्यकता खाना पीना पहनना ये शरीर की आवश्यकता है वो सहज में ही पूरी होती है ऐसा नियंता की व्यवस्था है जैसे माँ के साथ नाभि जुड़ जाना हो जाता है ना अपन थोड़ी प्रयत्न करते हैं माँ थोड़ी करती है आवश्यकता है माँ के शरीर में दूध बन जाना ये आवश्यकता है हमको साँस मिल जाए चलते फिरते ये आवश्यकता है पानी गरीब से गरीब आदमी को भी पानी तो मुफ्त में मिलता है अब पानी की बोतल लेते तो दस रुपये और तरबूज होलसेल सेल में दो रुपये हमें खाद दो तीन चार ऐसे चलता रहता तो आवश्यकता सहज में पूरी हो जाती वासना के लिए ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए ऐसा, चाहिए, ऐसा। ये वासना बंधन करती तो एक होती आवश्यकता दूसरी होती वासना तीसरी होती जिज्ञासा आवश्यकता तो सभी की पूरी हो जाती है खाना पीना नींद आना ये आवश्यक है लेकिन ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, हो ये इच्छा है, इच्छाओं का अंत नहीं होता शरीर अंत हो जाता है इच्छाएं बनी रहती इसलिए जन्म मरण होता है, इच्छाओं को छोड़े आवश्यकता आराम से पूरी हो फिर जिज्ञासा की पूर्ति करें मैं कौन हूँ संसार क्या है भगवान क्या है ये जिज्ञासा है सत्य की जिज्ञासा होती है शरीर की आवश्यकता होती है और विकारों की वासना होती है तो विकारों को महत्व ना सुख भोग विकार है तो बाहर से सुख भोगने की लालच होती है नहीं तो जानते हुए भी अधर्म तो फिसल जाते सुख के भोग की इच्छा तो राग है दुख से द्वेष है ये मधु कैटब है पाँच हजार वर्ष विष्णु भगवान से लड़ते आए मधु कैटब प्रसन्न हो गए कि हम दो और तुम अकेले हमसे लड़ रहे हो वरदान मांग लो बोले बेटे तुम कैसे मरोगे तुम मेरे हाथ से मरो बोले हम मरेंगे जहाँ वैराग्य और प्रेम होगा राग से ही जन्म मरण होता है राग ही हमारे वासनाएं जीवित रखता है तो जहाँ राग हो उन चीजों को उन वस्तु परिस्थितियों को बहुतों के हित में बांटो जहाँ द्वेष हो उनको क्षमा की उदारता की नज़र से देखो तो जल्दी मुक्त हो जाएंगे मधु कहटो जल्दी जीते जाएंगे दो ही दुर्गुण हैं और दो ही सद्गुण हैं राग और द्वेष दुर्गुण है जिसको पाँच हजार वर्ष लगे विष्णु को तभी भी नहीं मिटे लेकिन उन्होंने ही बताया कि वैराग्य और प्रीति आत्म प्रीति और वैराग्य संसार से राग और द्वेष को जीतने के दो ही उपाय आत्म परमात्मा में प्रीति और संसार से वैराग्य बस दो ही दोष के मूल है राग और द्वेष हाँ। यथा लाभ में संतुष्ट रहकर ब्रह्म विद्या का विचार करो और संतों का संग करो इन साधनों से शास्त्र विचरण करो संतों का संग करो पुरानी आदत है ना वासना वाली झूठ कपड़ बेईमानी असाधन धीरे धीरे अभ्यास करके उनको निकालो हरि ओम, ओम ओम बीच में भगवान के नाम का अभ्यास डाल दो वो बड़ी मदद करता है हरिओम ओम ओम ओम, ओम, ओम। अभ्यास योग युक्त चेतसाना चेत अभ्यास योग से युक्त होकर अपनी चेतना सो चेतना को अन्य गामी ना करो ऐसा है वह ऐसा है बिन जरूरी बात ना करो बिन जरूरी बोलो नहीं बिन जरूरी सुनो नहीं बिन जरूरी खाओ नहीं बिन जरूरी सो नहीं बिन जरूरी सोचो नहीं तो जरूरी अपने आप होने लगेगा सावधानी ओम ओम ओम ओम ओ पढ़ो इन साधनों से जब बोध रूपी सूर्य का उदय होगा तब द्वैत रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा और ज्ञान रूपी ही होगा होगा भगवान बनना नहीं है भगवान को बुलाना नहीं है भगवान के पास वहाँ जाना नहीं है जगत को मिटाना नहीं है जगत को बनाना नहीं है भगवान को बनाना नहीं है खाली ना समझी मिटाना वासना की पूर्ति में ना लगे जिज्ञासा की पूर्ति में लगे बस ओम ओम ओम सत्य की होती है जिज्ञासा मिथ्या की होती है वासना और व्यवहार की होती है आवश्यकता आवश्यकता पूरी कर लो हो ही जाती अभी आते आते चार छींके मेक आई मैं सोचा अब तीसरी आएगी लेकिन चौथी भी आई आवश्यक थी रात की तो। गर्मी में थोड़ा हवा बवा ऐसी खाई तो थोड़ा कफ के कण बढ़ गए होंगे तो तीन छींक आती है वैसे तो आज चार आ गए आवश्यक होते ही रहता है कैसी व्यवस्था अपने छींको तो नहीं आएगी आवश्यकता हुई तो आज चार छींक मार के आए जंगल वो भी बताता हूँ क्या छुपाऊँ तीन बदले तीन के बदले आज चार छींक ऐसे कभी कभी आती तीन और छींक के बाद कुछ न कुछ कण निकलते हैं तो ये नस नाडियों में जो कुछ विजातीय द्रव्य हैं हानिकारक वो सब छींक के द्वारा निकल जाते आवश्यकता है।, है आप छींको तो नहीं आएगी आवश्यकता है तो छींक तो आ जाती आवश्यकता तो नींद आ जाती आवश्यकता तो प्यास हो जाती उसकी पूर्ति भी आसानी से हो जाती है लेकिन वासना की आदत पड़ी नाक से मजा लो जीभ से मजा लो कान से मजा लो मुथेंदे से मजा लो वही सजा देती बाहर की चीज़ों पर इम्प्रेशन अपने डालकर अब मैं इनको प्यारा मानूंगा तो ये सुखदायक आप इतने सुखरूप हो जिसको सुखरूप मानते हो सुखरूप हो जाता है। जिसको अपना मानते हो प्यारा हो जाता है तो आप कितने प्यारे हो कितने स्वतंत्र शरीर को त्याग देते हो तो जला दिया जाता है शरीर को मैं मानते तो सेठ जी साई जी बाबू जी भगवान जी हाँ जी इससे उसी देव की पूजा करो जिससे आत्मपद को पाओगे उसी देव की पूजा करो उसमें धूप दीप क्या है वो भी सुन लो हाँ जी उस आत्मदेव की पूजा के निमित्त फूल भी चाहिए इसलिए आत्मविचार करके चित्त की वृत्ति अंतर्मुख करो और यथा लाभ में संतुष्ट रहकर संतों की संगति करो यथालाभ में संतुष्ट वासनाओं को बढ़ाओ नहीं आत्मदेव की पूजा हम इन फूलों से आत्मा की पूजा करनी चाहिए यह पूजा भी तब होती है जब अंतकरण शुद्ध होता है उससे ज्ञान करण शुद्ध होगा जब भगवान की आवश्यकता दिखेगी बेमान आदमी को भगवान की आवश्यकता नहीं दिखती जितना आर मास के शरीर की आवश्यकता दिखती जिसको भगवान की आवश्यकता उसकी बेईमानी भाग जाएगी उसके विकार भाग जाएंगे भगवान की आवश्यकता में व्यसन विकार तो क्या धर्म पत्नी का आकर्षण भी छूट जाए छोड़ के भगवान को पाने चलेगा भगवान की आवश्यकता महान बना देती संसार की आवश्यकता तुच्छ बना देती हाँ पढ़ो जब ज्ञान उपजता है तब आत्मदेव का साक्षात्कार होता है ज्ञान का लक्षण सुनो गुरु और शास्त्र से जो वस्तु सुनी है उसमें जब बुद्धि की स्थिति होती है और संसार की वासना क्षीण हो जाती है तब जीव ज्ञानी कहलाता है जब इस ज्ञान की पूर्णता होती है तब जगत उसको ब्रह्मस्वरूप ही देख पड़ता है तब उसको शस्त्र काट नहीं सकते और स्नेहा सर्प, अग्नि और विष का भी भय नहीं होता हे राम यह सब विश्व आत्मरूप है जैसी भावना कोई करता है वैसा ही आगे देख पड़ता है जब शास्त्र में शास्त्र के अर्थ की भावना होती है तब वही भाषित होते है। जब सर्वत्र आत्मा भावना होती है तब सर्वत्र आत्मा ही भासित होती है क्योंकि दूसरी वस्तु कुछ बनी है तो दिखाई कैसे देगी? जो पुरुष कृतकृत्य नहीं हुआ और अपने को कृतार्थ मानता है पर दुख की निवृत्ति का उपाय नहीं करता उसे दुख के आने से दुखी होगा